अथर्वेदीय ब्राह्मण भक्त की प्रश्नोपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं इस उपनिषद के चार छह प्रकरणों में से चतुर्थ प्रकरण का विचार हो रहा है चतुर्थ प्रकरण में पंचम कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा कल प्रारंभ हुई थी अत्रेश अत्र स्वप्ने महिम अनुभवती इस वाक्यस्थ अत्र पदार्थ को भास्कर भगवान ने बताया जाग्रत और सुसुप्ति अवस्था का अंतराल उस अंतराल का नाम है स्वप्न अब अत्र येष देव स्वप्ने मेहमान अनुभवती स्वाक्यष देव पदार्थ को भष्कर भगवान बता रहे हैं तो भाष्य में एष देव ये प्रतीक है और उसका अर्थ कर रहे हैं देवह पदार्थ बता रहे हैं अर्क रश्मिवत स्वात्मनी श्रोत्रादि करणह ये देव पदार्थ है स्वात्मनी संहृत श्रोत्रादि करणह देव तो स्वात्मनी इसमें स्व शब्द से स्व सर्वनाम है ना तो सर्वनाम होने से वो परामर्शक होगा प्रकृत अर्थ का तो प्रकृत अर्थ है सर्वनामों का स्वभाव होता है प्रकृत अर्थ का परामर्श करना तो प्रकृत अर्थ है पूर्व में बाह्य इंद्रियों का उपसंहार बताया गया जिसमें वह तो मन में बाह्य इंद्रियों का उपसंहार पूर्व कंडिका में बताया गया है इसलिए शब्द से ग्रहण किया जाएगा मन को और आत्मा शब्द का अर्थ होता है स्वरूप तो स्वात्मी यानी मनस्वरूप मन का जो स्वरूप है उसमें यानी मन में क्या हुआ तो संत श्रोत्रादि करण अपने में उपसनृत कर लिया है विलीन कर लिया है श्रोत्रादि बाह्य कर्णों को जिसने ऐसा बहुवरी समास है श्रोत्रादि में भी पहले बहुवरी समास हुआ तो श्रोत्रादि में श्रोत्रम आदि ये शाम तानी स्रोत्रादिनी और करण के साथ कर्मधारय श्रोत्रादिनी च समासदिनी चानी च। इति श्रोत्रादि करणानी श्रोत्रादि क्या हैं तो करण है इंद्रिया है ज्ञान के तथा कर्म के साधन है क्रिया के उपकरण हैं वागादि और स्रोत्रादि है शब्द आदि ज्ञान के उपकरण इसलिए उन्हें कहा जाता है कर्ण करण का अर्थ होता है साधन तो ज्ञान तथा क्रिया के साधन भूत कौन है श्रोत्रादि तो श्रोत्रादि पद में बहुरी समास और करण शब्द के साथ श्रोत्रादि शब्द का कर्मधारय समास स्रोत्रादि तो साधन ये बाह्य साधन है बाह्य इंद्रिया है करण है करण कहने से अंतकरण भी आ जाता मन भी आ जाता मन का और मन का मन में विलय तो नहीं उस समय तो मन को तो रखना है सब व्यापार और स्रोत्रादि का ही व्यापारोपरम दिखाना है तो इसलिए यहाँ श्रोत्रादिनी ये करण का विशेषण है तो श्रोत खाली करण कहते तो बाह्य करण, अंतक करण दोनों आ जाते हैं। और श्रोत्रादि करण कहने से केवल बाह्य करणों को मात्र लेना है वे करण है श्रोत्रादि और वागादि। और शब्द का और श्रोत्रादि करण शब्द का एक फिर उसे बहुरी समास हुआ तो श्रोत्रादि देवे सदेवह सदेव श्रोत्रादि स्ोत्रदिकण वो अन्य पदार्थ हो जाएगा देव संहृत यानी संहृता प्रलीनादी कस्म दें श्रोत्रादि संहृत तो देव के किस्में तो स्वात्म यानी स्वरूप और यहाँ स्रोत्रादि का देव शब्दित मन में सो शब्द से परामृष्ट जो मन है उसमें स्वरूप लय नहीं अपितु वृत्ति लय है वृत्ति कहते हैं व्यापार को तो बाह्य इंद्रियों का व्यापार व्यापारोपरम जिसमें हुआ है ऐसा मन यहाँ पर देव शब्द का अर्थ है यह अर्थ निकलेगा क्योंकि पूर्व में मन में ही बाह्य इंद्रियों का व्यापार व्यापारोपरम बताया गया इसलिए शब्द से मन को लिया जाएगा तो देवह पदार्थ हुआ ये देवह, देव यानी स्वात्मी उपसनृत स्त्रोत्रदिकरण वो मन अर्थ निकलेगा अब ये बाह्य इंद्रियों को मन अपने में कैसे विलीन कर लेता है उपसनृत कर लेता उपसनृत सन का अर्थ है उपसनृत उपसन यानी विलीन तो बाह्य कर्णों को मन अपने स्वरूप में कैसे विलीन करता है इसे समझाने के लिए दृष्टांत है ये जो अर्क रश्मिवत अर्क रश्मिवत दृष्टांत है ना तो बाह्य इंद्रियों का मन में कैसे विलय हुआ तो कहते हैं जैसे सूर्यास्त के समय दिन में सूर्योदय के पश्चात तो सूर्यास्त के पहले तक संसार में फैली हुई जो सूर्य की रश्मिया है किरणें हैं वे जैसे सूर्यास्त के समय सूर्य में विलीन होती है ऐसे ही जागृत अवस्था में अपने अपने शब्दादि विषयों का प्रकाश करने के लिए विषय अभिमुख जो इंद्रिया है वे जब थक जाती हैं तो सूर्य स्थानीय जो मन है उसमें विलीन हो जाती है जैसे सूर्यास्त के समय रश्मियां सूर्य में विलीन होती है ये समझाने के लिए दृष्टान्त हैं अर्क रश्मिवत अर्क यानी सूर्य रश्मि यानी किरणें और वत शब्द हैं दृष्टांत के लिए जैसा हिंदी में तो सूर्य में उसकी किरणें जैसी विलीन होती है ऐसे ही बाह्य कर्णों का जिसमें विलय हो गया है वो यहां पर देव पदार्थ है और वो क्या करता है तो कहते स्वप्ने महिमानम तो अनुभवती का करता है वो देव पदार्थ अनुभवती तो किसका अनुभव करता है तो महिमा का अनुभव करता है और कहा करता है तो जागृत और सुसुप्ति के अंतराल में वो जागृत और सुसुप्ति का अंतराल क्या है तो स्वप्न अवस्था है इसलिए स्वप्ने तो स्वप्न में यानी स्वप्नावस्था में यह अकेला मन ही बाह्य इंद्रिय अकेला का अर्थ है बाह्य इंद्रियों से रहित तो। बाह्य इंद्रियों का तो उपसंगहार हुआ है निर्व्यापार है वे तो बाह्य इंद्रियों को अपने में समाया हुआ मन ही अके क्या करता है कि महिमा का अनुभव करता है हाँ। हाँ। तो महिमा यानी विभू महिमा का अर्थ करते हैं विभूति महिमानम अनुभव का कर्म है महिमानम और महिमानम का अर्थ है विभूति तो विभूतिम ये महिमानम का अर्थ कर दिया और विभूति पदार्थ को भी स्पष्ट करने के लिए बीच में विभूति पदार्थ बताने के लिए पद प्रयोग हुआ विषय वीसे, विषयी लक्षणम अनेकात्म भाव गमनम ये विभूति है ये महिमा है महिमा पदार्थ को ही स्पष्ट करने के लिए पहले विभूति शब्द का प्रयोग किया उसका पर्यावाचक और विभूति शब्द से भी यदि महिमा पदार्थ का स्पष्टीकरण न हुआ हो तो भास्कर भगवान ने महिमा पदार्थ को ही स्पष्ट करने के लिए यह कहा कि विषय विषयी लक्षणम अनेकत्म भाव गमनम ये महिमा है अनेकत्म भाव का अर्थ है अनेक पदार्थ रूपता है तो उस समय आत्मा की उपाधि अकेला मन लेकिन वहां केवल मन और आत्मा दो ही तो प्रतीत नहीं होते हैं और आत्मा तो निर्विकार है उसका तो अनेक रूप से कोई परिणाम हो नहीं सकता वो तो हमेशा एक रस ही रहता है और स्वप्न प्रपंच फिर दिखता कैसे है और प्राण का तो मात्र तीनों अवस्था में शरीर की सुरक्षा यही कार्य है तो स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था के जैसा ही जो प्रपंच प्रतीत हो रहा है भोक्ता भोग्य रूप वह प्रपंच कहां से आया वो है महिमा वो है विषय विषयी भाव रूप लक्षण शब्द तो का ऊपर तो विषय रूप विषय लक्षण महिमा विषय का स्वप्न दृश्य और विषयी यानी स्वप्न का द्रष्टा स्वप्नाता ये विषय भी यानी दृश्य भी स्वप्न का और स्वप्न का द्रष्टा विषयाने भोग्य विषय यानी भोक्ता ये दोनों भी महिमा कहलाते हैं और ये जो महिमा है फिर विषय अनुभवी एक हो गया और फिर विषय एक रूप ही नहीं है जैसे जागृत में अनेक रूप विषय है ऐसे स्वप्न में भी विषय अनेक विध है ना इसलिए कहा अनेकत्म भाव गमनम वही विषय बन गया वही विषयी बन गया वही और विषय में फिर शब्द रूप रस स्पर्श इत्यादि अनेकों प्रकार का बन गया यह है महिमा पदार्थ जैसे रस्सी अपने अज्ञान अज्ञानवशात तो, अलग अलग संस्कार से संस्कारित बुद्धि वाले भ्रांत पुरुषों को सर्पादी रूप से दिखती हैं वह रस्सी की मानी जाती है महिमा अनेक आत्मभावगमन ऐसे ही यह मन मन में ही जागृत अवस्था में जैसा अनुभविता तथा अनुभाव्य जगत का अनुभव हुआ उसका संस्कार पड़ा और वही संस्कार वासना कहलाता है वह प्रारब्ध से उद्भूत हुआ और उद्भूत वासना ही स्वप्न प्रपंच के रूप में दिखती है वो प्रारब्ध को स्वप्न में जिन जिन प्रातिभाषिक पदार्थों को निमित्त बना करके अपना फलानुभव कराना है उन पदार्थों की वासना को वह उद्बोधित करता है और उद्बोधित करके फिर वो वासना ही अपने विषय के रूप में भासती है और उन विषय के रूप रूप में भाषने वाली वासना से ही वह सुखी दुखी होता है ये हुआ अनेक आत्म मन रूप महिमा और इस महिमा का अनुभविता है देव पदार्थ और देव पदार्थ है जिसमें बाह्य इंद्रियों का व्यापारोपरम वैसा हुआ जैसे सूर्यास्त के समय सूर्य किरणों का सूर्य में विलय होता है उपसंगार होता है वह देव भाव गमनम अनुभवती, अनुभवती मूल में क्रियापद है उसका पर्यावाचक बताया प्रतिपद्यते। अनुभवकर्ता का अर्थ स्वप्न प्रपंच को वह प्राप्त, करता। प्राप्त करना है उपलब्ध करना प्रति का अर्थ निकलेगा उपलब्ध थे प्राप्त करना ऐसा स्वप्न प्रपंच भाव को प्राप्त करना हा? किस पर ह अनेक आत्मभाव गमनम का अर्थ है गमनम करो का अर्थ कर रहे हैं कितने नंबर पर है तो so, गमनम प्रतिपद्यते का अर्थ है गमनम करोति, करोति का अर्थ है यानी वो स्वरूप धारण करता है अर्थात प्राप्त गमनम प्रतिपद्यते अनुभूति का अर्थ करती है प्रतिप्धते अर्थ कारणे करोति प्रतिपद्य काम करो गतिपद्यम करो करोति का अर्थ है हैत्म रूपता को प्राप्त करता है जैसे रस्सी अपने अज्ञानवशात सर्पादी रूपता को प्राप्त करती है जागृत अवस्था में ब्रह्म अपने अज्ञानवशात जाग्रत प्रपंच के रूप में रूप को प्राप्त करता है यानी विवर्तित होता है ऐसा ही यह वासना से युक्त मन विवर्तित होता है ये अर्थ है हाँ गमनम कौती यानी गमनम यानी अनेक आत्म भाव प्राप्त देव ने अनुभवती तो शब्द का अर्थ कर दिया तो हम हाँ। तो क्रिया का फलाश्रय और व्यापार आश्रय ऐसा कहा जाता है तो व्यापार आश्रय करता और फलाश्रय कर्म होता है। फलाश्रय होता है कर्म व्यापार आश्रय होता है कर्ता क्रिया दो प्रकार की हैं, व्यापार रूपा फल तो उसमें से व्यापार रूप क्रिया का जो आश्रय होता उसे है उसे कर्ता कहते हैं फल रूपा क्रिया का जो आश्रय होता है उसको कर्म कहते हैं तो अनेक आत्म भाव गमनम अनुभूति का अर्थ है अनु गमनम प्रतिपद्यते गमनम प्रतिपद्यते का भी अर्थ कर दिया गमनम करोति। गमन करने का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना रूप गति ऐसा नहीं समझना का अर्थ है प्राप्ति गति धातु का अर्थ प्राप्ति भी होता है गम गर्थ धातु कार्थ ज्ञान गति प्राप्ति प्राप्तिम करोती गमनम शब्द प्राप्ति अर्थम है प्राप्तिम करोति का अर्थ है प्राप्तोति प्राप्तोती कहो या प्राप्तिम करोति कहो एक ही अर्थ निकलेगा तो अनुभव का अर्थ कर दिया अनेकात्म भाव को प्राप्त करता है ये ध्यान में आया ना तो ये मन ही स्वप्न में अनेकात्म भाव को प्राप्त करता है महिमा का अनुभव करता है का अर्थ है। अनेक स्वप्न प्रपंच के रूप में अभिव्यक्त होता है ये मन ही अभिव्यक्त होना ही अनेक आत्मभाव को प्राप्त करना है <coughs> आगे यहां पर अनुभवती के कर्ता के रूप में एश देव में एश देव पदार्थ के रूप में बताया गया मन को वही अनुभव क्रिया का करता है अनुभवीता उसको अनुभव के प्रति कर्ता बताया का अर्थ है स्वतंत्र बताया लेकिन प्रसिद्धि तो क्या है कि जैसे शब्द ज्ञान का उपकरण है स्रोत्र इंद्रिय साधन है करण है और श्रोता है ओ स्रोत्र इंद्रिय तथा मन उपाधिक चैतन्य जीव प्रमाता प्रमाता है कर्ता वह मन तथा स्रोत्र इंद्रिय का प्रेरक बनकर के आ, शब्द का अनुभविता बनता है कौन प्रमाता जागृत अवस्था में ऐसे चक्षु का प्रेरक बनकर के दृष्टा बन जाता है प्रमाता ही और इंद्रिय का प्रेरक बनकर के स्प्रष्टा बन जाता है वाघ इंद्रिय का प्रेरक बन करके वक्ता बन जाता है तो इंद्रिया तो हैं करण तो जैसे बाह्य इंद्रिया करण है ऐसे अंतर इंद्रिय मन ये भी तो करण है करण होता है कर्ता से प्रेरित प्रयुक्त और करता होता है करण से अलग करण का प्रयोक्ता वो स्वतंत्र है तो श्रोत्रादि का प्रयोक्ता जैसे प्रमाता श्रोत्रादि से अलग है स्वतंत्र ऐसे मन भी तो करण है इसे करण कहते हैं न मन को करण होने से उसे किसी अपने से भिन्न प्रयोजक जो करता है उससे मानना पड़ेगा प्रयुक्त और यहां पर तो आप स्वतंत्र कर्ता के रूप में ही मन को प्रस्तुत कर रहे हैं अनुभविता के शब्द अनुभव में जैसे श्रोत करण बना उसका प्रेरक प्रमाता बना ऐसे स्वप्न में भी स्वप्न अनुभव में करण माना जाए अंतकरण को और उसका प्रयोगता मानना पड़ेगा फिर करण का कोई ना कोई प्रयोगता होता है वो हो जाएगा अनुभव का कर्ता अनुभवीता उसे कहा जाएगा अनुभवकर्ता तो आत्मा होना चाहिए प्रमाता क्षेत्रज्ञ इस प्रकार की शंका यहां पर करके उसका समाधान किया जा रहा है भाष्य में पूर्व में अत्र देव स्वप्ने महिमान अनुभवती ये जो वाक्य है इस वाक्यस्थ प्रत्येक पदार्थ को बताया गया अभी तक प्रतिपद्य तक प्रतिपद्य तक पंचम कंडिकास्थ प्रथम अवांतर वाक्यस्थ सभी पदार्थों को बताया गया अब उन पदार्थों का जो परस्पर अन्वय है वो हो जाएगा वाक्यार्थ उसमें है अनुभव क्रिया और उस अनुभव क्रिया के निर्वर्तक कर्ता के रूप में कर्ता कारक के रूप में बताया गया देव पदार्थ मन को और कर्म के रूप में बताया गया महिमा को तो यही वाक्य अर्थ हुआ कि मन स्वप्न में अनेक रूपता को प्राप्त करता है यह वाक्य अर्थ है ना अत्र एष देव स्वप्ने महिमानम अनुभवती इस वाक्य का क्या अर्थ निकला पदार्थ ज्ञात हुए तो वाक्य अर्थ क्या है वाक्य तो अर्थ है कि स्वप्न में मन अनेक रूपता को प्राप्त करता है जो भी स्वप्न प्रपंच है अनेक रूपता क्या है स्वप्न प्रपंच और वो स्वप्न प्रपंच रूपता को प्राप्त करता है मन ये अर्थ निकला क्या मतलब अनुभव का कर्ता मन है करण नहीं कर्ता के रूप में यहां पर प्रस्तुत किया गया मन को करण के रूप में नहीं इसीलिए एक शंका होती है जागृत अवस्था में तो मन को करण के रूप में लिया जाता है और कर्ता प्रमाता है तो ऐसे यहां पर भी स्वप्न में मन को करण के रूप में ही प्रस्तुत करना चाहिए था श्रुति को न कि कर्ता के रूप में ये वाक्यार्थ पर यह शंका हो रही है उस शंका का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक वाक्यर्थ निर्दोष सिद्ध नहीं होगा ना तो व्याख्यान पांच प्रकार का होता है पांच कृत्य संपन्न करने पड़ते हैं ना वाक्य में ये व्याख्यान में तो व्याख्यान का लक्षण क्या है हा पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य योजना आक्षेपस् समाधानम व्याख्यानम पंचलक्षणम का अर्थ है एक तो पदच्छेद फिर उन पदों का अर्थ कथन पदार्थोक्ति फिर वृत्त्मक पद होंगे तो विग्रह और वृत्ति होती है पांच प्रकार की समास एक देश है एक शेष कृत समास एक और सनाद्यंत धातु रूपा पंच वृत्त पांच वृत्ति होती है ना उन वृत्मक पदों का विग्रह विग्रह कहते हैं वृत्त्यात्मक पद के अर्थ को बताने वाला वाक्य विग्रह कहलाता है वृत्त्यर्थवबोधकम वाक्यम विग्रह लघु में लिखा है ना और वाक्य योजना का अर्थ है अन्वय और फिर वो जो पदार्थ तथा वाक्यार्थ पर आक्षेप होगा यानी शंका होगी उसका समाधान तो माना जाता है फिर व्याख्या निर्दोष हुआ निर्दोष वाक्य अर्थ निकला व्याख्य वाक्य का अर्थ ठीक ठीक निकला तो अब ये चार कृत्य संपन्न हो गए अत्र ऐसै स्वप्न महिमानम अनुभवती के विषय में व्याख्यान के जो पांच कृत्य होते हैं उनमें से चार कृत्य संपन्न हो गए पंचम कृत्य है आक्षेप से समाधानम उसे संपन्न करने जा रहे हैं तो इस आक्षेप से आक्षेप से समाधानम में एक आक्षेप है और फिर उसका समाधान है आक्षेप है प्रश्न शंका तो पहले आक्षेप किया जा रहा है शंका की जा रही है ननु इत्यादि से तो ये टीका हो गई ना टीका पढ़ ली गई नहीं हम लोगों ने पूरी हो गई है हाँ विषय विषयी विषयी विषयादि अनेक भावगमनम इत्यर्थ ए जो अनेकात्म भावगमनम का अर्थ कर दिया विषयी विषयादि अनेक भावगमनम और इदंच महत्व व्याख्यानम यानी महिमा पदार्थ का ही वो कथन है अब आगे ननु इत्यादि का अवतरण देखिए टीका में स्वप्नद्रष्टुर्जीव स्वातंत्रे वक्त शब्द मनस तदुक्ति स्वप्नो मनोधर्मो नमन तो तदारोपत्र लोकस्य इति इति इति शंका परिहाराभ्याम आह ननु ये ननु महिमा अनुभवने इत्यादि आक्षेप भाष्यका तथा समाधान भाष्यका अवतरण है टीका में कहते हैं आगे वाला जो भाष्य ग्रंथ है इससे क्या किया जा रहा है तो इस शंका का समाधान किया जा रहा है वो शंका पहले बताई जा रही है कि स्वप्न द्रष्टुर जीव से वक्तव्य स्वातंत्र का अर्थ है कर्तृत्व तो महिमा अनुभव रूप क्रिया का कर्तृत्व बताना चाहिए स्वप्न द्रष्टा जीव में स्वप्न को देखने वाला जो जीव उसमें स्वातंत्र्य स्वातंत्र्यने महिमा अनुभव क्रिया का कर्तृत्व वक्तव्य यानी कहना चाहिए था बताना चाहिए था तो बताना जरूरी था लेकिन वो न बता करके देवशब्दित मन सह तद उक्ति ही तो देव शब्दित जो मन है अत्र एष देव स्वप्ने महिमान अनुभवती मैं देव शब्द का अर्थ मन कियाना तो ये देव शब्द से कहा गया जो मन उसमें तदुक्ति उक्ति यानी स्वातंत्रोक्ति अनुभव क्रिया कर्तृत्वोक्ति या ने कथन तो तदुक्ति का अर्थ निकला अनुभव क्रिया का कर्तृत्व कथन मन में ये जो यहां किया गया ये क्यों तो कहते उसका अभिप्राय ये है अभिप्राय बता रहे हैं स्वप्नो मनोधर्मो न आत्मधर्म आत्मनितु तु तद आरोप मात्रम लोकस्य ख्यापनार्थ तो ये कहते हैं कि बताना चाहिए था स्वप्न को देखने वाले के रूप में जीव को अनुभव अनुभव के कर्ता के रूप में लेकिन मन को बता बताया गया श्रुति के द्वारा तो मन को स्वप्न के महिमा अनुभव में कर्तृत्व यानी स्वप्न स्वप्नद्रष्टा के रूप में बताना इसके पीछे श्रुति का अभिप्राय यह है कि स्वप्न मन मनोधर्म स्वप्न मन का धर्म है न आत्मधर्म स्वप्न अवस्था मन का धर्म है आत्मा का धर्म नहीं है ये बताना श्रुति का अभिप्राय है इसलिए स्वप्न दृष्टा के रूप में मन को प्रस्तुत कर रही है श्रुति और कहते फिर जागृत अवस्था में स्वप्न देख करके जगता है तो अनुभव तो ये होता है कि आ, मैंने स्वप्न देखा मैं का तो अर्थ जीव है प्रमाता है तो लोक जो है जैसा श्रुति कह रही है ऐसा ही लोक व्यवहार भी होना चाहिए ना तो लोक में व्यवहार तो हो रहा है कि मैं स्वप्न दृष्टा हूं मैंने स्वप्न देखा तो मैं का अर्थ है जीव आत्मा तो लोक में व्यवहार तो कुछ अलग है श्रुति कुछ अलग कह रही है तो कहते है, लोक व्यवहार जो है वो तो भ्रांति है मन का मन रूपी उपाधिका जो स्वप्नात्मक धर्म है भ्रांत पुरुष मन के साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास करके धर्मी अध्यास हुआ और फिर अन्योनस्मिन अन्योन्यात्मकता अध्यक्ष अन्योन धर्मांश तो एक दूसरे के जो धर्म है तो धर्मी है मन और आत्मा इनका पहले अध्यास हुआ मन का आत्मा में स्वरूप अध्यास और संसर्ग संसर्गास और आत्मा का मन के साथ संसर्ग संसर्गास मात्र स्वरूप अध्यास नहीं <coughs> और फिर मन रूपी धर्मी का जो धर्म है स्वप्नावस्था उसका आरोप हुआ आत्मा में मन से अज्ञान वशात अविद्या वशात मन के साथ तादात्म्यपन्न जो आत्मा उसमें लोक मन के धर्मभूत स्वप्न का आरोप करते हैं वस्तुतः तो आत्मा का स्वप्न अवस्था धर्म नहीं है जैसे जागृत अवस्था बाह्य इंद्रियों का धर्म है आत्मा का नहीं लेकिन लोक बाह्य इंद्रियों के साथ तादात्म्य आरोप करके आत्मा का आत्मा में ओ मैं जग रहा हूं ऐसा जागृत अवस्था का आरोप करते हैं ऐसे स्वप्नावस्था धर्मी मन के स्वप्नावस्था रूप धर्म का आत्मा में आरोप करके ये व्यवहार होता है मैंने स्वप्न देखा वस्तुतः ये स्वप्न का स्वप्न आत्मा का धर्म नहीं है ये कह रहे हैं स्वप्नो मनोधर्मो न आत्मधर्म आत्मनीतु तद आरोप मात्रो लोकस्य में है, में लोकस्य ने लोकों के द्वारा लोक यानि प्राकृतन भ्रांतपुरुष तो लोकन यानि भ्रांतपुरुषण तद आरोप मात्र इसमें तत्का है स्वप्न अवस्था और उस स्वप्नावस्था का आत्मा में आरोप मात्र किया जाता गर्त। है हाँ कर्त अर्थ में सृष्टि कर्तिकर्मणो कृति एक सूत्र है कर्तिक कर्तिकर्ण कृति ऐसा एक सूत्र है उससे कर्ता अर्थ में षष्टि होती है और कर्म अर्थ में भी कर्तिकर्मणो कृति हुँ? क्रिदंत कहा कृदंत ये तद आरोप में रूप धातु से कृत प्रत्यय हुआ है ना आरोप में कृत प्रत्यय हैं, अच प्रत्यय या भाव अर्थ में घ प्रत्यय कर लो तो तद आरोप मात्र इसमें तस् आरोप तद आरोप तस् यानी स्वप्न अवस्थाया तो स्वप्नावस्था का आरोप मात्र लोक के द्वारा किया जा रहा है इति ख्यापनार्था यह ख्यापनार्था स्त्रीलिंग है इति के साथ आदि से गुण हुआ है विकार के साथ ख्यापनार्था यह विशेषण है किसका तदुक्ति का ख्यापनाथा पद का अन्वय करना तदुक्ति के साथ तदुक्ति यानी मन में स्वप्न दृष्टितोक्ति स्वातंत्र उक्ति तदउक्ति उसका अर्थ यानी प्रयोजन क्या है कहना चाहिए था जीव को स्वप्न दृष्टा लेकिन बताया जा रहा है यहां मन को इसका अभिप्राय है इसका प्रयोजन है ये ख्यापन करना क्या ख्यापन करना कि आत्मा का वस्तुतः स्वप्न धर्म नहीं है लोगों के द्वारा केवल आरोप किया जाता है स्वप्न का आत्मा में वो मन का धर्म है इससे तुम पदार्थ शोधन होगा आत्मा जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था त्रय विलक्षण उनका साक्षी है निर्विकार सिद्ध होगा इस प्रकार ये तोम पदार्थ शोधन में ये उपयोग है इसका है? तो यही इसका प्रयोजन है उद्देश्य है ख्यापन करना ख्यापन का अर्थ है ज्ञापन ये ज्ञापन करना ये ज्ञान कराना इस कंडिका के जो अध्यता होंगे देव स्वप्ने महिमानम अनुभवती इस वाक्य को वाक्य का अध्ययन करने वाले को श्रुति ये समझाना चाह रही है कि स्वप्न आत्मा का धर्म नहीं मन का धर्म है आत्मा में आरोपित है आत्मा तो स्वतः शुद्ध है स्वप्नावस्था वाला मानेंगे तो फिर उसे सुखी दुखी होने वाला राग द्वेश दोषों से युक्त मानना पड़ेगा ये सब फिर जो भी स्वप्न में हो रहा है वो आत्मा का स्वरूप मानना पड़ेगा तो शुद्ध नहीं सिद्ध होगा तो तद, तदर्थ के साथ उसका एकत्व तो नहीं हो पाएगा तत्वशी वाक्य अर्थ बाधित हो जाएगा इसलिए जरूरी है आत्मा को जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था त्रय से रहित वस्तुतः सिद्ध करना तो स्वप्न अवस्था से रहित आत्मा है स्वतः ये दिखाना अपने अध्यता को ये ज्ञान कराना इस वाक्य का मुख्य उद्देश्य है अभिप्राय है इसीलिए जीव को स्वप्न के अनुभविता के रूप में न बताकर बताया गया मन को स्वप्न के अनुभविता के रूप में यह यहाँ पर इस वाक्य का अभिप्राय बता इसी अभिप्राय को स्पष्ट किया जा रहा है आक्षेप समाधान से इति शंका परिहाराभ्याम आह इस बात को शंका और परिह उस शंका का परिहार यानी समाधान आक्षेप और समाधान के द्वारा बताया जा रहा है <coughs> आहा का कर्ता कौन होगा हा आहा यानी भाष्यकार तो भाष्यकार कह रहे हैं कौन से वाक्य से कह रहे हैं तो ननु इत्यादि वाक्य से अब भाष्य को देखिए ननु महिमा अनुभवने ने करणम मनो अनुभवति इति कथम मैंने कर्ण पढ़ा था क्या तत्क स्वातंत्रेन अति यहाँ तक आक्षेप है शब्द है आक्षेप का तत् तत्भवती उच्यते स्वतंत्रों क्षेत्र यहां तक का आक्षेप भाष्य है नहीं सो दो सो यहां से समाधान है तो ये कह रहे हैं कि ननु यानी शंका है क्या शंका है कि महिमा अनुभवने करणम मनो हो मन तो करण है और अनुभवी तु अनु अनुभव करता तो है स्वप्न महिमा का अनुभव करता है जीव क्षेत्र और उस अनुभव के प्रति करण है मन ऐसी स्थिति है तो कहते तत् कथम अनुभवती। तो स्वातंत्र अनुभवती उच्यते तो स्वतंत्र रूप से अनेक कर्ता बन करके करण बन करके नहीं अभी तो कर्ता के रूप में ही महिमा का अनुभव यानी स्वप्न का दृष्टा बन जाता है मन ऐसा आप कैसे कह रहे हैं इन्हें श्रुति में कैसे कहा गया ऐसा ये कहेंगे तो अनुभव का विरोध होगा अनुभव विरुद्ध श्रुति होगी श्रुति में अनुभव विरोध नाम का दोष आएगा स्वतंत्रों ही क्षेत्रज्ञ स्वतंत्र यानी कर्ता कर्ता तो होगा अनुभव अनुभव का कर्ता तो होगा जीव क्षेत्र ज्ञाने आत्मा तो आत्मा को कर्ता के रूप में बताना चाहिए था अनुभविता के रूप में बताना चाहिए था करणभूत मन को कैसे बताया ये आक्षेप हुआ इस आक्षेप का निराकरण नए सदोष इत्यादि से किया जा रहा है तो ये दोषह न अनुभव विरोध नामक दोष नहीं है क्योंकि श्रुति का अभिप्राय कुछ और है श्रुति का अभिप्राय यहां तम पदार्थ शोधन करना है स्वप्न में ये तो लोक अनुभव से सिद्ध है जीव को स्वप्न का अनुभव हो रहा है करके तो उसके लिए वेद पढ़ने की क्या जरूरत है जो प्रत्यक्ष लो, प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से अर्थ निश्चित नहीं होता उसे निश्चित करने के लिए वेद पढ़ने की जरूरत है वेद उस अर्थ को बताएगा जिसको प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण नहीं बताते हैं। उसे बताता है वेद यही वेद की अलौकिकता है तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों में से कोई भी प्रमाण ये नहीं बताता कि जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था सुसुप्ति अवस्था आत्मा के धर्म नहीं है अपितु आत्मा की उपाधिभूत बाह्य इंद्रिया मन तथा अविद्या के धर्म है ऐसा कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण आदि प्रमाणों में से नहीं बताता उसे बताने के लिए वेद की जरूरत है आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप है निर्विकार चेतन है ये प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध नहीं होता ये बताना, बताने के लिए अत्र एश देवा ये देव ये वाक्य है इसलिए कहते हैं दोषह न यहाँ श्रुति ने जीव को कर्ता के रूप में न बता करके करण को कर्ता के रूप में कैसे बताया लोकानुभव विरुद्ध अर्थ का कथन श्रुति कैसे कर रही है ये जो दोष बता रहे हो ये दोष नहीं है क्षेत्रज्ञ स्वातंत्र्य मन उपाधि कृतत्वात नहीं हाँ यहां तक वो है पूरा एक सूत्र वाक्य मन उपाधि कृतत्वात यह पूर्ण विराम है कि नहीं ऐसे होना चाहिए यहा पूर्ण विराम ये जो नए शोष के पास स्वल्प विराम होने से भी चलेगा वो पूर्ण विराम मन उपाधिकृतत्वाद के पास होना चाहिए तो अर्थ निकलेगा ये इसमें हेतु तो क्यों दोष नहीं है तो कहते हैं क्षेत्रज्ञ का जो स्वातंत्र है या अनुभव कर्तृत्व है अनुभवित्व है चाहे जागृत अवस्था में भोक्तृत्व हो अनुभवित्व है उपलब्धित्व उपलब्धित्व है भोक्तृत्व जाग्रत अनुभविता को कहा जाता है जाग्रत भोक्ता विश्व जीव स्वप्न भोक्ता तेजस और सुसुप्ति में प्राज्ञा आनंद भूक मांडुक्य में कहा गया तो इसमें भोक्तृत्व तो जो है बिना मन संबंध के नहीं आता इसलिए कठोपनिषद में कहा गया कठोपनिषद पढ़ा है ना तो उसमें क्या कहा गया आत्मेन्द्रिय मनो भोक्ता इत्याहुर मनीषिण तो मनीषी यानी विवेकी लोक कहते हैं कि आत्मा यानी शरीर इंद्रिया और मन से संयुक्त जो आत्मा है शरीर इंद्रिय मन संस्लिष्ट आत्मा ही भोगता है और शरीर इंद्रिय मन से असंस्लिष्ट जो आत्मा है असंश्लिष्ट जो आत्मा है वह भोगता नहीं है भोगता यानी अनुभविता नहीं है उस न तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति में होने वाले सुख दुखादि जो हैं वो हो किसको रहे हैं वो शरीर इंद्रिय मनस संयुक्त आत्मा को हो रहा है और उसमें शरीर इंद्रिय मनस संय संबंध यदि आत्मा छोड़ दे तो फिर आत्मा को ये सुख दुखादि कुछ नहीं है इसलिए गीता ने कहा पुरुषः प्रकृतिस्थो स्थ ही भूंगते प्रकृति जान गुणान पुरुष आत्मा जब प्रकृतिस्थ होता है तो प्रकृति का अर्थ है त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हुई है प्रकृति स्थ में प्रकृति शब्द से लेना प्रकृति का परिणाम शरीर इंद्रिय मन और तस्थ का उसमें स्थित प्रकृतो तिष्टी थी प्रकृति स्थ तो प्रकृति में स्थित है का अर्थ है शरीर इंद्रिय मन में जो स्थित है यानी तादात्म्य करके रह रहा है का अर्थ है मन इंद्रिय और शरीर से संश्लिष्ट है आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम कहो या प्रकृति स्थ कहो कठोपनिषेद में आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम कहा गीता में उसी को प्रकृति स्थ का क्योंकि प्रकृति शब्द का अर्थ ही शरीर इंद्रिय मन है शरीर इंद्रिय मन में स्थित तादात्म्य सम्बंध जो है पुरुष वह प्रकृति जान गुणान भूंगते प्रकृति से उत्पन्न हुए गुण है सत्वगुण का कार्य सुख वो भी सत्वगुण का कार्य होने से गुण कहलाता है गीता में वो भोग्य है उसे भोगता है यानी अनुभव करता है सुख का रजोगुण का कार्य है दुख इसलिए प्रकृति जान गुणान शब्द से लेना सुख दुख मोह को वो क्रमत सत्व गुण रजोगुण तमोगुण का कार्य है तो प्रकृति जान गुणान यानी सुख दुख मोहान भूंगते यानी अनुभवती तो शरीर इंद्रिय मन के साथ तादात्मा आत्मा प्रकृतिस्थ पुरुष कहलाता है और वह सुख दुख मोह का भोगता है अनुभविता है स्वतः उसमें कर्तृत्व तो भुक्तृत्व तो नहीं है इसे यहाँ पर कहा कि क्षेत्रज्ञ स्वातंत्र्यस्य मन उपाधि कृतत्वात् तो क्षेत्रज्ञ आत्मा और उसका उसमें जो स्वातंत्र यानी कर्तृत्व है यानि अनुभवित्व आनुभ, है यानि भोक्तृत्व है चाहे जागृत भोक्तृत्व कहो या स्वप्न भोक्तृत्व कहो जो है स्वातंत्र का अर्थ है अनुभवित्व भोक्तृत्व वह भोक्तृत्व स्वतः नहीं है अपितु मन उपाधि निमित्तक है वो प्रमाता आत्मा स्वतः नहीं है मन उपाधि को लेकर की ही तो आता है ना, और मन रूप उपाधि वाला ही प्रमाता है प्रमाता ही भोक्ता है अनुभवीता है इसलिए मन रूपी उपाधि को हटा दो तो मन में वो प्रमातृत्व तो नहीं है न तो वो श्रोता है न तो वक्ता है न तो दृष्टा है न तो रसयिता है कुछ भी नहीं है जो कुछ भी उसमें दृष्टित्वादि व्यवहार हो रहा है वो मन रूप उपाधि को लेकर के इसलिए मन उपाधि कृतत्वात यानी मन उपाधि निमितमित्वात मन उपाधि निमित्तक ही आत्मा में स्वातंत्र्य है क्षेत्रज्ञ स्वातंत्र यानी प्रमातृत्व भोक्तृत्व भोक्तृत्व कहो अनुभव कर्तृत्व को अनुभवित्व कहो ये सब जो हैं, मन रूपी उपाधि को लेकर के हैं स्वत नहीं और इसलिए यहां पर उपाधि में जिस उपाधि को लेकर के भोक्ता बनता है प्रमाता मन रूपी उपाधि को लेकर के उस उपाधि में बताया गया मुख्य अनुभवी ऋत्व महिमा का स्वप्न अनुभवी जैसे लोहे में दाहकत्व तो नहीं है लेकिन मुख्य दाहक जो अग्नि है उसके संपर्क से लोहे में भी दाहकत्व तो आता है वो गौण है और मानना होगा को मुख्य दाहकत्व तो जिसके संपर्क से लोहे में गौण दाहकत्व आता है उस अग्नि में है ऐसे आत्मा में स्वतः स्वातंत्र्य नहीं है तो जिसके निमित्त से जिसके संबंध से मन, आत्मा में स्वातंत्र्य आता है स्वातंत्र्य यानी भोक्तृत्व उसमें मुख्य भोक्तृत्व मानना पड़ेगा इसलिए मुख्य भोक्ता वही है और उसी का वो अवस्था धर्म होगा जिसके संबंध से आत्मा में भोक्तृत्व प्रतीत हो रहा है, इसलिए ये दोष न जो दोष आप बता रहे हो वो दोष यहां पर नहीं है मन को ही कहना भोक्ता उचित है क्योंकि मन के संबंध से ही आत्मा में भोक्तृत्व है इसी का स्पष्टीकरण आगे आ रहा है नहीं क्षेत्र परमार्थत स्वतः सोपीति जागृति वा इत्यादि जो आत्मा है वो स्वतः न तो जगता है न तो सोता स्वप्न देखता है स्वप्नदृषि ये सोपीति का अर्थ है और जागृति अर्थ है ओ सो जागृतृष्टृत्व यानी भोक्तृत्व से दोनों को लेना स्वप्न देखना और सोना सुसुप्ति ये तीनों अवस्थाएं जागरत स्वप्न सुसुप्ति ये अवस्थाएं आत्मा की स्वतः नहीं है परमार्थ नहीं है कार्थ ये उपाधि को लेकर के ही तीनों अवस्थाएं हैं इसलिए जिस उपाधि को लेकर के हैं उसकी मुख्य मानी जाएगी और गौण मानी जाएगी आत्मा की जैसे मुख्य दहाकत्व अग्नि का है और लोहे में गौण दहाकत्व है उसके संबंध से है बाकी की चर्चा करते हैं हम लोग कल ओ